मारा कुछ शब्द रूप जो है ना हमने कृदंत के देखे कुछ तद्धितांत के देखे अभी तिगंत के रूप तिगंत के सिद्धियों में आता हूँ मैं तिगंत रूपों की सिद्धियों में जैसे एक शब्द है मार्टी मृजू शुद्धौ धातु है उपदेशे मृज गए इसकी धातु है है धातुवा क्या अर्थ धातुवा का क्या अर्थ है धातुवा आदि शब्द के दो अर्थ होते हैं क्या क्या आदि शब्द का क्या अर्थ होता है एक आदि हाँ आदि का अर्थ आदि मानी हाँ जी एक व्यवस्था हाँ एक तो व्यवस्था अर्थ है व्यवस्था करता है आदि शब्द और एक प्रकार जैसे बहुत सारी चीजें हों उस ग्रुप के आदि में बता करके एक चीज को आदि में बताकर उस पूरे ग्रुप को बता दिया जाता है है ना ये तो व्यवस्था होगी एक का नाम ले दिया और बाकी सारे ग्रुप को उसी में समाविष्ट कर दिया ये तो व्यवस्था है और प्रकार कुछ जैसे उदाहरण बताओ अलग अलग एक में भुवा जाते हैं। बात नहीं उदाहरण तो अलग होता है ना ये तो दृष्टान दार्ष्टान्त है दृष्टांत जगह नहीं दे सकते दार्ष्टांत और दृष्टांत समझते हैं ये तो दार्ष्टान्त स्थानीय है इसके लिए एक अलग उदाहरण देना पड़ेगा दृष्टांत अलग देना पड़ेगा जैसे मैंने पूछा आपने बताया कि भू इत्यादि यहाँ आदि शब्द व्यवस्था बात है मैंने कहा कोई दृष्टांत दीजिए तो आप इसी को दृष्टांत थोड़ी देंगे कोई और उदाहरण देंगे मतलब दृष्टांत के द्वारा जिसको सिद्ध किया जाता है उसको दारष्टांत कहते हैं हैं और दार्ष्टान्त को सिद्ध करने के लिए जो चीज़ कही जाती है उसको दृष्टान्त कहते हैं जैसे मैं कहूँ देवदत्त आदि को भोजन करा दो तो देवदत्त आदि का मतलब एक किसी ग्रुप का संकेत कर रहा हूँ देवदत्ता आदि में के ऐसा वो जो ग्रुप है उसको भोजन करा दो तो ये व्यवस्थावाची है और प्रकारवाची का उदाहरण है नहीं मक्षिका हनने खगादय गृहनते ये प्रकार का उदाहरण है कि मक्षिका को हनन करने के लिए खड़गादि नहीं उठाई जाती खडगादि अस्त्र नहीं उठाए जाते आदि शब्द का क्या अर्थ है यहाँ खड़ग आदि में कोई एक शस्त्रों का ग्रुप नहीं बताए जा रहा तलवार जैसे बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं मक्खी को मारने के लिए तलवार नहीं काम आएगी कोई जालीदार चीज़ ऐसे मार सकते हैं पर मक्खी को मारने के लिए तलवार से कोई मारे मक्खी को तो नहीं मरेगी जैसे घूम रही है न तलवार से यदि मारें तो नहीं मारेगी तो ऐसे ही तीर से भी नहीं मार सकते हैं मक्की बैठी है वहाँ हम तीर चला करके उड़ जाएगी बीच में उड़ जाए ना उड़े तो मार भी सकते हैं पर मतलब यह है कि तोप के गोले से या उससे बंदूक की गोली से ऐसे मतलब आदि शब्द से ऐसे सब चीज़ें ले लेंगे तो इसी तरह यहाँ पर भू इत्यादि तो एक व्यवस्था होगी इत्यादि और वाह आदि प्रकार हो गया कि वाह जैसे ये सूत्र का अर्थ हुआ क्रिया वाथी, क्रिया वाथी। वाक वाह का अर्थ क्रिया होता है ना जैसे तलवार जैसे तो तलवार के टाइप के अस्त्र शस्त्र जैसे हमने एक शब्द लिया भू शब्द जिसका अर्थ भूमि होता है तो वो भूमि अर्थ को कहने वाला जो शब्द है वो वाह का टाइप का नहीं है वाह के टाइप का नहीं है ना और जैसे दिव शब्द एक उसका अर्थ दीव के दस अर्थ होते हैं वो भी एक देव शब्द के कितने अर्थ होते हैं देव क्रीड़ा विजगी व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिशु दस अर्थ हैं ये और गति के यदि तीन अर्थ मान लेते हैं ज्ञान गमन प्राप्ति तो बारह अर्थ हो जाते हैं कुल मिलाकर किसके देव के और देव का अर्थ एक द्व्यूलोक भी होता है तो जो दुलोक है वो वाक इसका वा के टाइप का नहीं वाकाथ जो दुलोक है ये वा के टाइप का है क्या वाह का मतलब क्रिया तो दुलोक जो अर्थ है वो वाह के टाइप का नहीं है ठीक है तो मृज धातु की शुद्धि करना अर्थ है मार्ष्टि मानी सफाई करता है झाड़ू लगाता है मार्जनम इसी से बन जाता है मृज धातु से मार्जन मार्जन शब्द तद्धितांत है या कृदंत है भाई बताओ। कृदंत कृदंत। हाँ आदि वृद्धि कैसे हो रही है कृदंत में वृद्धि। क्या अर्थ है मृज्दि का मृजो वृद्धि होती है एक के स्थान पर तो ऐसे बोल दो ना के मृज के स्थान में वृद्धि होती है फिर कोई पूछे ये से आ गया तब बोलिए वृद्धि के मृज के स्थान में वृद्धि है री इक में आ जाता है ई रील री ल, तो री को वृद्धि क्या होती है प्रक्रिया क्या है री को वृद्धि क्या होती है आई औ तीनों अक्षर प्राप्त हुए तो री के स्थान में अण रपर हो जाता है आ को आर हो गया फिर स्थान आर बैठ गया तो इस तरह से मार्ज और लुठ लुठ प्रत्यय को आन हो जाता है तो मिला दो मार्जन और अर्णूल प्रत्यय करेंगे तो मार्जक झक मार जन्म मार और ये लट लकार किया है मार्टी जो है धातु से वर्तमान है लठ और लठ के स्थान में ले के स्थान में तिबाद उत्पत्ति करेंगे अटावित अटौ इतौ अ और टक हैं इसका ये अर्थ है अटावित और ट की इत संजय है ल बच गया तो ये तिबादी करेंगे तो इसमें लगभग दस स्टेप पार करने के बाद तिप आएगा हैं जैसे वर्तमान लट से लेकर दस जो सीड यहाँ पार करने के बाद फिर तिप पर पहुँचेंगे क्या क्या है दस स्टेप सबसे पहले हम स्टेप यहाँ से करते हैं कि धातु संज्ञा होगी धातु के अधिकार में वर्तमान लट या परोक्ष लेट या अनत्तन लुट या लट से सेच या लेट लिंगर्थ है लेट या लोट करेंगे तो लोट चय या अनत्तन लंग या लुंग और विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीश समृद प्रार्थनाशु लिंग आशीषी लिंग लोटो या फिर लुंग और लिंग मित्ते लिंग क्रियापत्तो ये कोई भी लकार लाना है ना तो इनमें से मैंने ग्यारह सूत्र बोल दिए हैं ऐसे एक एक सूत्र ना उधर तो आई आयुण रिल रिक पर ध्यान रखो उधर सूत्र बोलते चले जाओ ये तरीका है आई आयुण रिल रिक पर ध्यान रखने से लट लिट लुट लिट लेट, लेट लोट आता रहेगा लंग लिंग लुंग लिंग ऐसे आता रहेगा क्रम से और उसका सूत्र बोलते जाओ ये तरीका आपको बता दिया जैसे वर्तमान लट परोक्ष से तो तत्काल मतलब एकाग्र पूरा योग साधना जैसी करनी पड़ेगी ना एकाग्रता में रहना पड़ेगा वर्तमान लिट परोक्ष से लिट अनत लुट लिट से से च लिंग अर्थ लेट अनतने लंग विधि मंत्रणा मंत्रणा अधीष्ट सम प्रश्न प्रार्थ लिंग आशीषी लिंग लोटो लिंग के लिए दो सूत्र हैं लिंग और आशीषी लिंग लोटो हैं और उसके बाद लुंग और लिंग निमित्ते लिंग क्रियाति पत्तो जैसे आपको लिंग लाना है तो लिंग निमित्ते लिंग क्रियाति पत्तो लुंग लाना है तो लुंग सूत्र है तीसरे देख दूसरे पद में इसको बोलते हैं लकार उत्पत्ति तो लकार उत्पत्ति होते ही पहले धातु संजय और धातु संजय के बाद लकार उत्पत्ति ठीक है और लकार उत्पत्ति होते ही लकार नियम लकर्मणिच भावेचा कर्म के लकार नियम हो गया अकर्मक धातु से भाव में और कर्ता में सकर्मक से कर्म में और कर्ता में लकार होते हैं ऐसे अर्थ उसका समझ लीजिए लकार उत्पत्ति, लकार नियम दो हो गए पहले धातु संजय एक और, धातु संजय एक स्टेप है कारोत्पत्ति लकार नियम दो और हो गए हैं फिर हो गया अष्टादश प्रत्योत्पत्ति लकार नियम के बाद लय स्थान में अष्टादश प्रत्योत्पत्ति तिप्त जी सिप्तस्ता मिवस्मस्ताम झास मिट वही मई अष्टादश प्रत्यय आ गए इसके बाद पद विभाग पद नियम ये दो स्टेप पद विभाग का मतलब है लापरसी पदम में पदम पद नियम का मतलब जैसे यहाँ पर तिप लाना है तो शेषात शेषात्कर्त पश्वी पदम पद विभाग पद नियम हो गए इसके बाद अगले स्टेप दो हैं दो दो स्टेप ध्यान रखो लकारियम लकारोत्पत्ति लकार लकारोत्पत्ति लका, लकार, लकार नियम दो स्टेप हो गए फिर इसके बाद एक स्टेप है अष्टादश प्रत्योत्पत्ति फिर उसके बाद दो दो चलाओ पद विभाग पद नियम पुरुष विभाग पुरुष नियम वचन विभाग वचन नियम पद विभाग के बाद पद नियम कर दिया पुरुष विभाग कर दिया तिंग त्रेणी त्रिणी प्रथम और पुरुष नियम सूत्र लगा दिया शेषे प्रथमा और फिर वचन विभाग तान्े वचन द्विवचन बहुचना एक विभाग है और वचन नियम इस तरह से व्यवस्थित ढंग से सीढ़ियों को हमने पार किया दो अर्थों कहने के लिए एक अर्थ को कहने के लिए एक वचन किससे संबंधित तो द्व्यर्थता देखी, देखी जाती है एक अर्थता देखी जाती है कर्ता कर्ता हम यदि दो है। दो में हम दूसरे नंबर का प्रत्यय लाइन है टीता यहाँ यहाँ एक है यहाँ टी को देखने से पता चलता है कि वहाँ कर्ता एक है तो इसलिए वहाँ एक विवक्षा में हमें एक वचन का लाइन है तो क्या अर्थ हुआ देख अर्थने बचने का कम्प्लीट अर्थ एक विवक्षा में एक एक वचन का वो तो ठीक हो गया पर पूरा अर्थ आप जो अध्यार करके जो अर्थ करते हैं ना क्या है पुरात हाँ आप बोलो दुछ तो तो तो कर्म का का एक एकत्र तो आप तो बोल रहे हो कर्म कर्म के जी क्योंकि कर्म पहले तो कर्मादि में तो, में तो हाँ तो ऐसे बोलो ना कर्मादि के एकत्व में एक वचन कर्मादि के द्वित्व में द्विवचन यहाँ पर आदि शब्द से कर्मादि में आदि शब्द से कर्ता भी लेते हैं और क्या क्या लेंगे कर्मादि के एकत्व द्वित्व में द्विवचन एक वचन होंगे तिंगंत की सिद्धियों में और क्या कह लेंगे आदि शब्द से क्या कह लोगे कर्ता कर्मादि कर्म और कर्ता बस दो ही लेंगे भाव तो ले सकते हैं उसमें एक वचन होता है भाव में बस एक वचन वो अलग तरीके से होता है औत्सर्गिक मान करके वहाँ पर ये नहीं कहते भाव का एकत्व भाव तो एक ही होता है भाव का एकत्व क्या होगा भाव के एकत्व को कहने के लिए एक वचन भाव के द्वित्व को कहने के लिए द्विवचन भाव के बहुत को कहने के लिए बहुवचन कह भी सकते हैं वैसे पर सामान्य रूप से भाव में एक जो है और कहीं जो है न कह सकते हैं कहीं कहीं हो जाता है भाव में विद्युचन भोजन पर वो सब जगह नहीं होता हाँ तिंग में हो जाता है पर सामान्य रूप से एक वजन ही होता है जैसे अस्मा शह्यते युवाभ्या शय्यते अस्म शह्यते ये जो है तवया शय्यते युवाभ्या शय्यते युष्मा शह्यते मै शय्यते आवाभ्या शय्यते अस्मा शह्यते तेन शय्यं शय्यते कई शहय्यते एक वचन ही होता है ना प्राय करके सब जगह कुछ प्रयोग ऐसे है मावास में एक आता है ना उष्ट्राशिका आसयंते हथशाई का शय्यंते तो भाव का प्रयोग है वहाँ बहुवचन हो गया भाव के बहुत में बहुवचन हो गया तो वो अपवाद रूप से है कहीं इस तरह का जो प्रयोग है ना उष्ट्रा नाम आशिका इव आशिका उष्ट्राशिका उष्ट्र प्रकार वाले आसन बैठे जाते हैं ऊंट के तरह बैठ बैठे जाते उष्ट्रासी का आस्यनते हथशाही का मरे हुयों के जैसे शयन होता है उस शयन के तरह सोया जा रहा है भावाच्य ही प्रयोग है ये उष्ट्रासी का आस्यन थे का संयनते कर्म के एकत्व को एक वचन कर्म के द्वित्व में द्विवचन कर्म के बहुत्व में बहुवचन कर्ता के एकत्व में एक वचन कर्ता के द्वित्व में द्विवचन कर्ता के बहुत्व में बहुवचन ठीक है भाव के एकत्व में एक वचन लहकर्मणी च भावेचा कर्म के अभ्या है ना उस सूत्र से लकार नियम होता है कर्ता कर्म और भाव और फिर कर्ता का एकत्व उसके साथ इसकी एक हो जाएगी लाहकर्मणि से भावेचा कर्म के अभ्या की द्वे क्विवचना एक वचन बहुशु बोचन की एक वाक्यता हो जाएगी क्या एक वाक्यता? दो सूत्र मिलकर के एक वाक्यता को प्राप्त हो गया मतलब एक वाक्य बन गया दोनों का दो सूत्रों का एक वाक्य हो गया भिन्न भिन्न जगह दो सूत्र पढ़े एक सूत्र एक वाक्य दूसरा सूत्र दूसरा वाक्य और फिर दोनों मिलकर के एक वाक्य बना देते हैं दो अलग अलग सूत्र हैं तो दो वाक्य हैं पर वो निरपेक्ष नहीं हैं मतलब सापेक्ष वाक्य हैं तो सापेक्ष वाक्य जो हैं मिल करके एक वाक्यता को बना देते हैं व्याकरण के हिसाब से जो एक तिंग वाक्यम परिभाषा की गई है कि जिसके अंदर एक तिंग का प्रयोग हो वाक्य होता है और मीमांसा के अनुसार अर्थैकत्वाद एकम वाक्यम साकांक्षेत विभागे वहाँ वाक्य की परिभाषा ये है कि एक अर्थ एक अर्थ को लेकर के एक वाक्य होता है साकांक्षेत विभागे साथ विभाग करने पर वो यदि साकांक्ष हो जाए अर्थैकत्वाद एकम वाक्यम साकांक्षस्त विभागे साथ उसका विभाग करने पर साकांक्ष हो जाए आकांक्षा बनी रहती है जैसे यूँ कहेंगे ना कि भाई आकांक्षा बनी हुई है न हमारे को जैसे हमने कहा कर्ता कर्म भाव के एकत्वद्वित बहुत्व तो में एगोजन दिवोजन भोजन होता है अब हम इतना ही कह दें कि एकत्रदित तो बहुत्व तो में एगोजन दिवोजन भोजन होता है तो साकांक्षा है ना कि किसके एकत्व द्वित बहुत्व को देखा जा रहा है सामान्य उसे कह दिया कि एकत्व द्वित बहुत्व में एक जन दिव्योजन होता है किसका एकत्व ये तो हमें प्रश्न बना हुआ है प्रश्न का बना रहना ही साकांक्षा आकांक्षा सहित होना है, तो तो है। प्रसन्न रहे तो तो ये निराकांक्षता का चिन्ह है और प्रश्न का बना रहना ही ये साकांक्षता है सापेक्ष इसमें भी यही होता है ना अपेक्षा सहित सापेक्ष विभाग विभाग करने पर खंड करने पर यदि वो साकांक्ष हो जाए जैसे देवदत्त गांव जाता है अभी यहाँ पर विभाग कर दें गांव जाता है तो कौन जाता है ये साकांक्षा बनी हुई है ना आकांक्षा बनी हुई है देवदत्त इतना ही कह दें तो क्या आकांक्षा बनी हुई है तो इस तरह से ये टिप आ गया ये सारे सूत्र लग करके आपको ना मैं ऐसे तरीके से पढ़ा रहा हूँ यदि आपने उसको ठीक से समझ लिया तो बहुत ही एक फिक्स दृष्टि हो जाएगी बिल्कुल एकदम से जैसे मैं पढ़ा तो रहा हूँ वृद्धिरादेश पर पढ़ा दिया आपको द्वेकर कर दोचने कचने और बहुत अच्छे से पढ़ाया है पर एक आंधी चलती रहती है विस्मृति की और विस्मृति की आंधी में चीजें उड़ कर साथ चली जाती हैं उस के विस्मृति की आंधी को कैसे बचाया जा सकता है एकाग्रता के द्वारा पुनः पुनः उसको स्मरण करके पुनः पुनः रिकॉल बोलते हैं अंग्रेजी में हैं पुनः पुनः उसको अपनी स्मृति में लाने से विस्मृति की आंधी नहीं उड़ा पाती तो विस्मृति की आंधी से बचाने के लिए ये प्रक्रिया अपनानी पड़ती है कौन सी आगमकाल स्वाध्याय काल प्रवचन काल साक्षात्कार विस्मृति की आंधी को रोक देगी फिर ये चीज़ें प्रवचन का मतलब होता है दूसरे को बताना जिन चीज़ों को आदमी जानता है समझता है ना प्राय ये साइकोलॉजी है प्राय ऐसा मनुष्य की प्रवृत्ति है कि जो कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो वो दूसरे को बताना चाहता है कोई चीज़ समझ में आ जाए पता चल जाए तो दूसरे को प्रसंग आते ही बताना चाहता है प्राय ऐसा है कोई बहुत बड़ी शत्रुता ना हो द्वेष भाव ना हो तो फिर तो नहीं देना चाहता अच्छी चीज़ दूसरे को पर सामान्य नियम मैंने यही बताया कि बताना चाहता है जैसे द्वेष की स्थिति या शत्रुता की स्थिति में तो बताना नहीं चाहेगा ठीक बात है पर वो स्थिति यदि निकाल दें तो फिर बताना चाहता है और जो चीज़ हमारी वाणी में निकल गई वो तो बिल्कुल स्टैम्प लग जाता है जैसे पत्थर के ऊपर लकीर खींची जाती है ना ऐसे हो जाता है वो मिटती नहीं और अभी तो बालू रेत के जैसे राजस्थान में टीले होते हैं ना बालू रेत वहाँ पर हम पैर फुट स्टैप्स फुट जैसे वहाँ पर चलेंगे तो ऐसे वो हो जाता है और आंधी चलती है तो बराबर हो जाता है मिट्टी आ करके उसमें भर जाती है हमने देखा ही तो मिट्टी जब भर जाएगी तो तो गया तो ऐसे ही हमारे उसमें होता है हम पढ़ते हैं और उस वो उसको बराबर कर देती है ये विस्मृति रूपी जो धूल है ना आकर के उसके ऊपर बैठ जाती है यदि आप उसको दोबारा विचार कर लेते हैं और अगला स्टेप किसी को बता देते हैं फिर पक्का हो जाता है तो ये आप चाहते तो कि पक्का कैसे होता है प्रश्न भी करते हो कैसे भूलें कैसे नहीं तो उसका उपाय मैकेनिज़्म तो बता दिया मैंने कि एक बार स्वयं विचार करो जितनी देर पढ़ते हो उतनी देर कम से कम विचार करना चाहिए पूर्वा पर और उसके बाद बता देना चाहिए दूसरे को भी बता देना चाहिए यदि आप एक घंटा विचार कर लें और एक घंटा दूसरे को समझा दें आप बताओ भूल सकते हो कभी स्वयं एक घंटा विचार कर लो और फिर दूसरे को बता दो फिर देखो कैसे भूल सकते हो यही प्रक्रिया है जिससे कि चीज़ें स्थिर होती हैं हमारे अंदर हम पढ़ते हैं विचार करते हैं दूसरे को बताते हैं एकदम खुल जाती हैं चीज़ें विशेष बात बता दी है अब कितना इसका आप लाभ लेते हो कितना लाभ उठाते हो ये आप लोगों के ऊपर है टिप आ गया ना ये किस कारक में आया है टिप तिपना कर्ता कारक में किस सूत्र ने बताया कि ये कर्ता कारक में आया है हाँ बताओ हाँ इस वाक्य का क्या अर्थ समझे कर्ता कर्ता कर्ता इसमें भी भी। है भी। है। है कर्म ठीक ये जो तिप है, में आया और शेषे प्रथमा जब हम पुरुष नियम करेंगे तो शेषे प्रथमा का अर्थ क्या होगा शेषे प्रथमा से ही तो ये प्रथम पुरुष लाते हैं तो शेषे प्रथमा बता दो जरा लकार का जो कारक लकार कर्ता में या कर्म में तो लकार का कारक क्या-क्या हो सकता है क्या होता है कैसे जाना है लकार का कारण लहकर्मणि हाँ भावे जा कर्म के अभ्यास जा जा जाना तो लकार का कारक और शेष का कारक शेषे प्रथमा लकार का कारक और शेष का कारक समान होने पर समानाधिकरण का मतलब है तुल्य कारक, समान मानी तुल्य और अधिकरण मानी तुल्य कारक तो समानाधिकरण का अर्थ तुल्य है कारक, तुल्यता दो में देखी जाती है लकार का कारक और शेष का कारक समान होने पर तुल्य होने पर जैसे शेष मानी युष्म भिन्न स तऊ यह यऊ ये देवदत्ता देवदत्तो देवदत्ता बालका बालको बालका गऊ गाओ गावा ऐसे जितने भी शब्द हैं ना संसार के सारे ही तो युष्मत अस्मत से भिन्न हैं संसार के जितने भी शब्द हैं वो सारे ही तो शेष में आएंगे युष्मत और अस्मद दो को छोड़ करके बाकी सब तो ये आ जाएंगे तो हम क्या कहेंगे लकार का कारक तथा शेष का कारक समान तुल्य होने पर और उस शेष के अर्थात जो स्मद अस्मद से भिन्न जो शेष है उसका वाक्य में प्रयोग न होने पर भी और प्रयोग होने पर भी ये स्थानीय नविकाथ हो गया जैसे गच्छ ये भी बनता है और त्वम गच्छ ये भी बनता है त्व का प्रयोग नहीं हुआ तो भी गच्छ बन गया और त्वम का प्रयोग हो गया तो भी बन गया जैसे हम कहेंगे अस्ति वृक्ष का प्रयोग हुआ तो भी अस्ति बन गया वृक्ष का प्रयोग नहीं हुआ तो भी अस्ति बन गया इस तरह से समझ गए पठति देवदत्त पठति ऐसे होता है ना तो ये तो शेष का प्रयोग हो गया देवदत्त और शेष का प्रयोग नहीं हुआ तो केवल पठति बन गया प्रयोग होने पर भी ना होने पर भी और समान कारक होने पर यह जो बात है लकार का कारक और शेष का कारक समान होने पर धातु से प्रथम पुरुष होता है तो अम्ब्रज धातु है और इससे प्रथम पुरुष हो गया ठीक है अब समझ में आ गया सबको गुरु जी यहाँ पे लकार का कारक और शेष का कारक यहाँ पर समान कैसे मिलता है जैसे देवदत्ता मार्ष्टी बोलते हैं ना तो देवदत्त शेष है देवदत्त है ये शेष में आ गया ना युष्मद और उसमद से भिन्न मैंने कहा जितने भी शब्द हैं सारे प्रथमा विभक्ति में जो होंगे वो शेष कहलाएंगे प्रथमा विभक्ति में जितने भी शब्द होंगे जो कि युष्म अस्मद से भिन्न है वो सारे के सारे शेष कहलाएंगे प्रथमा विभक्ति में बाकी में तो यहाँ थोड़ी होगा ये क्या बोलते हैं तिप तिप, तिप के साथ समान अधिकरण थोड़ी होगा मान लीजिए देवदत्तम पश्यती तो यहाँ तिपकार देवदत्तम का समान अधिकरण थोड़ी है प्रथम विभक्ति इसलिए मैंने कहा प्रयोग नहीं हुआ पर यज्ञ दत्ता देवदत्तम पश्यति यहाँ प्रथम विभक्ति तो यज्ञ है देवदत्तम इन्होंने पूछा कि किसने पूछा प्रथम विभ्यक्ति की बात हाँ द्वितीया तृतीय आदि विभक्तियां जब होंगी तो उसके साथ समान अधिकरण थोड़ी होगा इसका मैंने ये कहा अस्मद से भिन्न जितने भी प्रथम विभक्ति वाले शब्द हैं वो सब शेष के साथ शेष शब्द से कहे जा सकते हैं युष्म अस्मद का जो रूप होता है ना क्या क्या रूप युष्म का तुम युवाम युम प्रथम विभक्ति वाला ही लेना है वहां भी त्वम युवाम यूयम प्रथमा विभक्ति वाला जो त्वम युवाम यूयम अस्मद शब्द का अहम आवामयम प्रथमा विभक्ति में जो ये युष्म और अस्मद्व शब्द के रूप हैं इनसे अतिरिक्त किसी भी शब्द का प्रथमा विभक्ति में जो रूप होगा वो शेष शब्द से कहा है हम्म और उसके उपद होने पर उसका प्रयोग होने पर ना होने पर और लकार का कारक तथा उस शेष का कारक समान होने पर धातु से प्रथम पुरुष होता है तो प्रथम पुरुष हो गया इसका नाम प्रथम तो है तिप्त जी का किस सूत्र से तिप्त जी का प्रथम नाम है तीज़ी तीज़ी प्रथम हाँ। उससे इसका नाम है प्रथम तो यहां पर मृज और तिप आ गया कर्त ये कर्तावाची सार धातु का है तिंग सार धातुगम तिंग और शिथ सार धातु होते हैं ना कर्तावाची सार धातु परे हो तो धातु से शप, शप होता है स अधि प्रभृति व्या की धातु है मृज तो शब का लुक हो जाता है और लुक क्या होता है प्रत्यय लुक श्लू लुपा होता है प्रत्येक के दर्शन को लुक कहते हैं श्लू कहते हैं लुप कहते हैं अब अंग संज्ञा यस्मात् प्रत्यविधि स्त मृज की अंग संज्ञा है काफ़ी उसके बारे में चर्चा हो चुकी है अंग संज्ञ्या कैसे कैसे होती है अंगाधिकार में मृजेरवृद्धि मृज के इको वृद्धि होती है वहां इक जो है उस सूत्र में इको गुण वृद्धि से पहुंच जाएगा जहां भी शास्त्र में गुण हो वृद्धि हो ऐसा कहा जाए तो वहां इका है ये ष्यंत पद उपस्थित हो जाता है में ऊपर से झलित झलो झली से झली की मृत्यु और पदस्य पूरा अधिकार चली रहा है पदांत तक और अंत इसको अंत्य की मृत्यु आ रही है तो अर्थ हो गया पद के अंत में और झल के परे रहते तो यहाँ पद का अंत मान करके ये जय को क्षय करना है हमें ब्रश ब्रश धातुओं को और अंत में कहा छांत और शकारांत को मूर्धन शय हो जाता है तो यहाँ इस जय को अलोन्त से जय के स्थान में शय करना है तो ये जय को जो शय होगा ये झल परे रहते होगा या पद के अंत में होगा झल। आपको झल आपको झल परे। रहते हाँ झल के परे रहती। ये तय झल में आ जाता है ना इस जय से परे देखना है ये, ये तो पद पदांत तो जैसे हम रूप बनाए अमार्ट अमार्ज रूप बन गए मान लो और अब करना है यहाँ पर लोप हो गया तिप का लंग लकार के स्थान में आया और इसका तय बचेगा ना और इसका भी लोप हो गया तय हलंतम इकार का इत गीत लकारो में इकार का लोप हो जाता है तय बच गया हल्गिया पे दीर्घा प्रत्यम तय का लोप हो गया अब ये सुप्तिकोपे प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय को निमित्त मानकर कार्य हो जाता है तो ये जो है अमार्ज पद है अब पद के अंत में भ्रष्ट भ्रश सूत्र से जय को हो जाएगा ये है पद का अंत झल नहीं है ना नय का लोप हो गया है तय की उपस्थिति में नहीं तय का पहले ही अलग लोप हो गया है आप कहोगे तय की स्थिति में ही कर लेंगे सपाद सप्ताध्यायी का सूत्र भी पाए और त्रिपादी का तो त्रिपादी का सूत्र जो होता है वो बाद में होता है सपाद सप्ताध्यायी का पहले होता है तो पे दीर्घात सूत्र पहले होगा ना कि व्रस्तभ्रश सूत्र व्रष्टभ्रश त्रिपादी का सूत्र है आठें दे के दूसरे पद का है पे दीर्घात छठे दय के पहले पद का सूत्र है ठीक है ना तो ये है पदकांत और ये है मार्ज ये झल है झल पर रहते जय को शय हो गया लोनते और स्टोना, स्टोना, सटू को तय हो गया तो मार्स्ट ऐसे रूप बनेगा ये एक सिद्धि मैंने तिंगंत की तिंगंत रूपों में एक सिद्धि मैंने आपके सामने रखी अगला रूप चई शीत ची धातु है ना जी धातु भूतकाल में लूंग आ गया और गय और ऊ की संज्ञा होगी तो लय के स्थान में वही जो कल हमने देखा था कई स्टेप पार करके लस्य से जी पहले ल आया लकार नियम के ला कर्मणि से भावी कर्म के ब्याह अकर्मक धातु से भाव में और कर्ता में तो ये कर्ता में लकार ले आए ये सकर्मक है धातु तो किस में होता है सकर्मक धातु से लकार कर्ता और कर्म क्या कर्मणि चय कर्म में और कर्ता में ऐसे बोला लह कर्मणि चय का मतलब कर्म्य और चय से कर्ता में तो ये सकर्मक धातु है पुष्पों को चयन करता है तो कर्म में भी हो सकता है कर्ता में एक बार में एक में ही होगा ऐसे नहीं एक साथ दोनों में हो जाए या तो कर्म में या कर्ता में कर्म में होगा तो फिर कर्ता में नहीं होगा कर्ता में होगा तो कर्म में नहीं होगा क्योंकि दो वाक्य अलग अलग ढंग से बोले जाते हैं जैसे मैं यूँ बोलूँ देवदत्ता पुष्पाणी या देवदत्ता पुष्पाणी अचय शीत कर्ता का प्रयोग है लकार कर्ता में आया तो कर्ता को कहेगा ना देवदत्त में प्रथमा और या प्रथमा जो अभीत होता है तिंग तिंग के के के के द्वारा द्वारा द्वारा या कृत कृत द्वारा, द्वारा, द्वारा जो अभीत होता है माने अभी हैं जो कहा गया तो अभीत का मतलब जो कहा गया किसके द्वारा कहा गया हाँ जी तिंग के द्वारा द्वारा प्रत्य के द्वारा कृत प्रत्यय के द्वारा ऐसे बोलना पड़ेगा तिंग प्रत्यय प्रत्यय जो होते हैं इनके द्वारा जो कहा गया तिंग प्रत्यय के द्वारा कृत प्रत्यय के द्वारा क्या कहा जाता है ये बताओ करता प्रत्यय के द्वारा कहा गया जब बोलते हैं तो लाकर्मणी से भावी सूत्र उपस्थित हो जाता है कर्ता कर्म और भाव और कृत प्रत्यय के द्वारा क्या कहा गया कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण ये सब होते हैं मान लीजिए कोई उदाहरण ऐसा हो कि कृत प्रत्यय अधिकरण को कह रहा है तो फिर वहाँ प्रथमा विभक्ति किस में होगी अधिकरण को कोई प्रत्यय कह रहा है जैसे प्र उपसर्ग है, सद धातु से हमने अधिकरण में घय प्रत्यय लाए प्रासाद बनाया प्रपूर्वक सद धातु से अधिकरण में थी अस्मिन थी तो ये अधिकरण में जब विभक्ति लाएंगे तो कौन सी विभक्ति आएगी आप बताओ प्रश्न मैंने पूछा था कि तिंग और कृत के द्वारा कहा गया आपने कहा कि कर्ता पर दो और भी होते हैं कर्ता कर्म भाव होते हैं कृत प्रत्यय के द्वारा कहा गया तो कृत प्रत्यय जो है किस किस को कहते हैं पूछेंगे तो कारक को साधन को कहते हैं तिंग प्रत्यय भी साधन को कहता है कृत प्रत्यय भी साधन को कहता है, है? कृत प्रत्यय जो होते हैं वो धातु से होते हैं और धातु क्रिया को कहती है तो क्रिया को जो बनाने वाले हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं क्रिया के जो साधन हैं क्रिया को बनाने वाले हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं तिंग प्रत्यय भी क्रियावाची शब्द से तिंग प्रत्यय भी कर्ता कर्म भाव में होते हैं तो कर्ता कर्म वे साधन होते हैं क्रिया के हैं क्रिया के साधन कौन होते हैं क्रिया को सिद्ध करने वाले कौन होते हैं कारक, कारक।, है। कारक होते हैं भाव भी होता है, है? क्रिया को सिद्ध करने वाला या तो भाव होता है या कारक होते हैं तो तिंग प्रत्यय जब साध किसी साधन को कहने के लिए आए और साधनों में जैसे कहीं करण आता है कहीं अधिकरण आता है हैं? कहीं संप्रदान कहीं अपादान कहीं कर्म है कहीं कर्ता है कहीं भाव है तो कृत प्रत्यय जिस साधन को कहेगा फिर उस साधन में कौन सी विभक्ति होगी ये पूछ रहा हूँ कृत प्रत्यय किस साधन को कहेगा अधिकरण में तो अधिकरण को कहेगा जिस कारक साधन में आएगा उसी को कहेगा हम्म जिस साधन में लाएंगे उसी साधन को तो कहेगा कर्ता साधन में कृत लाए तो कर्ता साधन कहा जाएगा। कहा जाएगा जाएगा कर्म क्यों मैं आपका नाम उच्चारण लूंगा तो इसका कथन कैसे होगा आपका नाम बोलूंगा तो इसका कथन कैसे होगा आपका नाम लूंगा तो आपका ही कथन होगा किसी कृत प्रत्यय से कर्ता कहा जाएगा करता कहा जाएगा तो फिर कर्म कर्ता को कहने के लिए मैंने कृत का उच्चारण किया तो फिर कर्म कैसे कहा जा सकता है कृत प्रत्यय का साधन यदि कर्ता है तो कर्ता कहा जाएगा कर्म है तो कर्म कहा जाएगा अधिकरण है तो अधिकरण कहा जाएगा तो जिस साधन में कृत प्रत्यय आया उस साधन में कौन सी विभक्ति होगी ये पूछ रहा हूँ अधिकरण में आएगा जब कृत प्रत्यय तो मैंने पूछा कि अधिकरण में कौन सी विभक्ति होगी तो अधिकरण में जो है प्रथमा होगी जिस तिंग कहेगा तिंग तभी तो प्रथमा होगी ना नहीं नहीं तिंग हो चाहे कृत हो जो जो जिस साधन को प्रत्येक के द्वारा कहा जाएगा चाहे तिंग है चाहे कृत है बल्कि, है, बल्कि समास है, तिंग कृत तद्धित समास ये चारों चीजों से जिसको कह देंगे उसमें प्रथमा होगी अभी प्रथमा एक वाक्य जैसे प्रासाद भवनम प्रासाद भवन मान लीजिए हमने ऐसे कहा प्रासाद शब्द किसी को कह रहा है ना किसी भवन को कह रहा है, है? तो प्रासाद शब्द अधिकरण में आया तो जो अधिकरण होगा उसमें प्रथमा होगी प्रासाद ऐसी प्रथमा विभक्ति होगी प्रसिदंत अस्विन प्रसाद फिर मैं पूछूं पूछूंगी प्रसाद आस्ते यहां सप्तमी कैसे होगी आप बोली प्रसाद आस्ते इस वाक्य में प्रासादे में सप्तमी कैसे होगी जब अधिकरण में जब प्रत्यय आता है कृत प्रत्यय अधिकरण में आया तो उसमें प्रथमा होती है कैसे होगी आस्ते जो हाँ इस, वा, इस वाक्य में प्रसाद आस्ते में जो तिंग प्रत्यय आया है हाँ तो फिर आस्ते में जो तिंग प्रत्यय है वो कर्ता को कह रहा है तो अधिकरण जो है अनभित हो रहा है अधिकरण जो है अनभित हो रहा है इसलिए सप्तम में अधिकरण सूत्र से सप्तमी अनभित अधिकार में है ना अनाभित प्रकरण में सप्तम अधिकरण सूत्र से सप्तमी होगी इस तरह से व्यवस्था होती है कृत प्रत्यय जिस कारक में भी आए संप्रदान में आएगा तो संप्रदान अभित तो हो जाएगा अभित प्रथमा जैसे दाश्यंत दास्यते अस्मयी स दाश है देवदत्त है जिसके लिए कुछ दिया जाता है दाश देवदत्त तो देखो दाश है देवदत्त है यहाँ देवदत्त में प्रथमा होगी ना संप्रदान होते हुए भी प्रथमा हो गई समझ गए दाशात देव दत्तात् पुस्तकम गृहाण तो यहां पर पंचमी कैसे होगी दाशात में? जब संप्रदान में तो चतुर्थी हो, होती है तो दाशा क्यों नहीं बना दाशात देव दत्ता कैसे हो गया भाई तो ऐसे बोलो ना कि क्रिया जो ग्रहण क्रिया है इसकी अपेक्षा से इसमें अपादानत्व साधन बन रहा है क्रिया की अपेक्षा से साधन होते हैं कौन सी क्रिया की अपेक्षा से कौन सा साधन जैसे मैंने बताया आपको कि प्रपूर्वक सद धातु क्रिया की अपेक्षा से तो साधन था अधिकरण है पर आस्ते क्रिया की अपेक्षा से जो अधिकरण है वो अनुक्त है सद क्रिया की अपेक्षा से जो अधिकरण था प्रासाद बनाते समय सद क्रिया की अपेक्षा से जो अधिकरण था वो तो अभीत है पर आस्ते क्रिया की अपेक्षा से जो अधिकरण है वो अनभीत है अनुक्त है ये एक क्रिया है ये भी एक क्रिया है इस क्रिया के अपेक्षा से अधिकरण अभीत हो गया पर आस्ते क्रिया की अपेक्षा से जो अधिकरण है वो अधिकार में सारा जो प्रकरण है तीसरा पद दूसरे अध्याय का वो में कार्य करता है में में में तो प्रथमा प्रथमा करता है है, है, है एक नियम होती और वो वो जो प्रकरण पूरा तीसरा कार्य करता है अन किसकी दृष्टि से अनभित देखा जाता है हाँ जोड़ लो समास जोड़ लो समास चारों की दृष्टि से अभी अनभित देखा जाता है अनभीत का क्या अर्थ होता है संतोष का क्या अर्थ होता है जो नहीं कहा अनुक्त जो नहीं कहा गया अनभित कहते हैं अनुक्त को तिंग तद्धित समास इनके द्वारा अभीत अनभित देखा जाता है अभीत में प्रथमा होती है तिंग तद्धित समास के द्वारा जो अनभीत होता है उसमें उसमें विभक्तियां होती हैं द्वितीया है द्वितीय अधित समाज से जो अनभित होता है उसमें द्वितीया द्वितीय विभक्तियां होती हैं अचैसित में बता रहा था देवदत्त देवदत्ता पुष्पाणि अचैसित ये कर्तवाच्य वाक्य देवदत्तेन पुष्पाणी अचियंत ये कर्मवाच्य का वाक्य देवदत्तेन पुष्पाणी अचियंत अचियंत ये कर्म लंग लकार लाए कर्म में जब लग, लंग लकार लाए तो कर्म क्या हुआ अभीत हुआ न भीत हुआ अभीत हुआ हाँ कर्म अभीत होगा तो अभीत है प्रथम पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी पुष्पाणी बन गया ठीक है और देवदत्त कर्ता अभीत है न भीत है देवदत्त पुष्पों को देवदत्त के द्वारा तो पुष्प चयन किए जाते हैं इस वाक्य में जो करता है वो अभीता भीत है पुष्पाणी अचियंत में जो अचियंत में लंग लकार लाए हैं वो कर्ता को कह, कह रहा है या कर्म को कह रहा है कर्म को कह रहा है तो तो उसको बोलिए ना आप कि कर्म को कह रहा है तो कर्म अभीत हो रहा है और बाकी सब अनभीत रहेंगे वाक्य में एक ही तो अभीत होगा तिंग प्रत्यय जिस कारक को कहने के लिए आया वही तो अभीत होगा बाकी तो सब अनभीत रहेंगे तो कर्ता है कर्ण है संप्रदान प्रदान सब अनभीत रहेंगे तिंग प्रत्यय जिस कारक को कहने के लिए लाया गया है बस उसी को कहेगा तो कर्ता अन्वित रहेगा अन्वित कर्ता में कर्तिकर्णयोस्त कर्म में कर्म कारक में कौन कौन सी व्यक्ति होती है हाँ जी आप बोलिए आप बोलिए षष्ठी भी होती है ना जैसे षष्ठी का उदाहरण पुराम भेदता वज्र से भरता बहुत सारे उदाहरण है उसके तो और जैसे मातु स्मृति यहाँ कर्म में सृष्टि हो रही है माता का स्मरण करता है और करण में भी सृष्टि होती है सर्पिसो जानीते ष्ठी व्यक्ति कहाँ कहाँ होती है पूछेंगे तो आपको फिर बताना पड़ेगा संबंध में सृष्टि होती है कर्म में ष्ठि होती है कर्ता में सृष्टि होती है करण में सृष्टि होती है सर्पिसो जानीते यहाँ कर्ण में सृष्टि है अधिगर देश और क्या सूत्र है विदर्थस्य करणे करने धातु का करण कारक में हो जाती है अविदर्थस्य करणे अज्ञानार्थक अविदर्थ का मतलब अज्ञान विदर्थ ज्ञान विद का होता है ज्यो अविदर्थस्य करणे करण कारक में सृष्ठी हो जाती है सर्पिशो जानी थे मधुनो जानी सर्पिसे जानी करण में तृतीय की है मैंने सर्पिशा जानीते अर्थ करेंगे सर्पी के द्वारा किसी चीज में प्रवृत्त हो रहा है घी समझकर प्रवृत्त हो रहा है जैसे चांदी क्या होती है सीप चीत के सुख सुक्ति में, में रजत का भास होता है ना न है? तो रजत रजतस्य से जानीते का अर्थ है रजतेन न जानीते प्रवृत्त हो रहा है उठाने के लिए सुक्ति पड़ी थी सुक्तिम मत्वा तत्र प्रवृत्त जाता है सजना तत्र प्रवृत्त है तो ऐसे कहेंगे च्छित्या च्छित्या च्छित्या जानी थे। या चांदी यदि उसको दिखाई दी तो रजत कहेंगे अर्थ होगा रजतेन जानीते रजतेन प्रवृत्तोति तर रजतम मत्वा तत्र, तत्र प्रवृत्त हो जाता तो ये जो है आपको कर्तवाच्य कर्मवाच्य ये पूरा बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है यदि आप इस अभीत अभी को समझ लेते हैं तो कुछ झंझट ही नहीं है पूरा तीसरा पाद समझ में आ जाता है पूरा कारक प्रकरण आ जाता है पूरा जो है वाच्य जो होते हैं कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य वो पूरा समझ में आ जाता है कर्ता में ष्टि कर्म में सृष्ठी करण में ष्टि अधिकरण में सृष्टि ये सब ठीक से समझ में आ जाता है हा? तो ये जो है अभित किसके आधार पर देखा जाता है तिंग कृत तद्धित और समास इन चार की दृष्टि से अभितत्व अनभित्व तो देखा जाता है उक्ता अनुक्त देखा जाता है तो जब हम कर्ता में तिंगंत रूप कर्ता में बनाते हैं तो कर्तृवाच्य कहा जाता है और कर्ता अभीत होता है कर्म अनभीत होता है करण अनभीत होता है सारे कारक अनभीत होते हैं केवल तिंग प्रत्यय कर्ता में आया है तो कर्ता अभीत होगा तिंग प्रत्यय कर्म में आया है तो कर्म अभित होगा बाकी सब अनभीत रहेंगे भाव में आया है तो भाव अभित होगा भाव में प्र लकार लाते हैं तिंग लाते हैं तो भाव अभित होता है बाकी तो कुछ होता ही नहीं है वहाँ पर भाव में जब कर्ता होता है कर्म नहीं होता है देवदत्तेन आसने सहयते अधिकरण तो हो सकता है पर मतलब कर्म नहीं मिलेगा भाव में जब लकार आएगा देवदत्तेन आसने सय्यते स्यत. देव उत्तेन आसने आस्य और कृत प्रत्यय जो हैं ये सामान्य करके ना बहुत पहले काफ़ी चर्चा हुई है कृत प्रत्यय किस किस कारक में होते हैं सामान्य रूप से कर्ता कारक में होते हैं भावा गयादि प्रत्यय जो होते हैं भाव में और कर्ता भिन्न कारक में होते हैं हैं? और ये तुमन तत्व आदि किस कारक में होते हैं तुमन तत्व आदि नमूल कमुल ये किस कारक में होते हैं हाँ आपको एक वाक्य मैंने बोला था वो भूल गए भावे गएंती है अव्य संजय हों और साथ में कृत भी हों अव्यकृत भावे भवंती जो अव्यकृत होते हैं वो भाव में होते हैं अव्यकृत कौन कौन से होते हैं किस सूत्र से में जनता भी तो है में जनता और कत्वा तोसुन कसुनाइन सूत्रों से जिनकी अव्यय संज्ञा होती है तो वे अव्यय संज्ञक भाव में होंगे फिर ठीक है जो कत्वा कत्वामूल आदि जो भी प्रत्यय है ना जिनकी अव्यय संज्ञा हो जाती है किस सूत्र से कत्वा तो कसुनाइन ये एक सूत्र अव्यय संज्ञा करने वाला कृत प्रत्यो की कत्वा तो कसुन तीनों कृत प्रत्यय है ठीक है तीनों कृत हैं तीसरे अध्याय में जो प्रत्यय होते हैं वो कृत होते हैं तो एक कृत हैं तथा कृणमे जनता ये सूत्र भी अव्यय संज्ञा करता है तो जिनकी जो अव्यय कृत हैं वे भाव में होते हैं ऐसा मैंने कहा तो भाव में होंगे तो कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी कर्म में द्वितीय होगी यदि हम ये जो कृत प्रत्यय भाव में करते हैं तो वहाँ तो कर्म मिल सकता है ये तो केवल तिंगंत पदों में ये बात होती है पकड़ में आई बात क्या कह गया मैं तिंगंत पदों में भाववाच्य होता है तो कभी भी कर्म नहीं मिलेगा पर यदि कृदंत स्थल है कृत प्रत्यय करेंगे और वहाँ पर यदि भाव में प्रत्यय है तो वहाँ तो कर्म मिल सकता है जैसे उदाहरण मेरा प्रश्न ये है कि अकर्मक धातु से यदि भाव में प्रत्यय आए तिंग स्थल में तो कर्म नहीं मिलेगा जैसे देवदत्तेन शह्यते देवदत्तेन आश्यते देवदत्तेन स्नाये स्नायते देवदत्तेन क्रीड्यते देवदत्तेन लज्जते लज्जते देवदत्तेन स्थीयते देवदत्न जागरियते वृक्षेण वृद्ध्यते, वृक्षेण क्षीयते ये सब अकर्मकें दिन भीयते ये सब अकर्मक हैं जो मैं बोल रहा हूँदत्न जीव्य सेन मीय से दवदत्तेन शयते दुवदत्न क्रीड्यते दवदत्न रुच्यते देवदत्त्यन दीप्यते ये सब अकर्मक धातुएं जो मैंने बोली देवदत्तेन वृत्यते देवदत्तेन वृद्ध्य तो यहाँ कर्म नहीं मिलेगा भाव में प्रत्यय हो भाव में प्रत्यय हो तो कर्म बन जाता है बस इतना ही अकर्मक धातुओं से कर सकर्मक धातुओं से ही फिर कर्म बनेगा अकर्मक धातुओं से तो कर्म नहीं बन पाएगा नहीं कृदंत वाक्यों में एक मैं बात पूछना चाह रहा था कि जब कर्म में प्रत्यय आए तब एक स्थिति होती है भाव में प्रत्यय एक स्थिति होती है पर भाव में प्रत्यय आने के बाद भी कर्म मिल सकता है लहकर्मणिचे भावे च अकर्म के व्या अकर्मक धातु से भाव में प्रत्यय होता है लहकर्मणिच भावे च अकर्म के व्याकर्मक धातुओं से ही भाव में प्रत्यय होता है पर जो कृत प्रत्यय हैं वो सकर्मक से भी हो जाते हैं अकर्मक से भी हो जाते हैं कृत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं जैसे लुट है तिच है घ है अच है अप है एरच हृदोरप घियान अप्रत्यात पर्यावरणोत्पत्तिषुणुच्च ये सब जो प्रत्यय है ना घयादि प्रकरण याद आ रहा है कहाँ से कहां तक पद जो सूत्र है ना इससे जो इस सूत्र से घय होता है किस कारक में होता है तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का जो ये पद्रशोक घने सूत्र अठारह सोलह नंबर सूत्र और श्री स्थिर इससे भी घय होता है ये दो सूत्रों से जो घय होता है ये कर्ता करत, कृत होता है कर्ता कारक में होता है और भावे सूत्र से स्टार्ट हो जाता है जो घें वो भाव में होता है और कर्ता भिन्न कारक में होता है ऊपर वाले जो दो सूत्र हैं घे तो ऊपर वालों से भी हो रहा है अगले वालों से भी हो रहा है पर ऊपर वालों वाले सूत्रों से जब घय होता है तो कर्ता में होता है और अगले वाले सूत्रों से जो घय होता है भाव में होता है या कर्ता भिन्न कारक में होता है कर्ता में नहीं होता है अगले वाले जो भावे सूत्र के आगे और कृतिलुटो बहुलम तक कृतिलुटो बहुलम तक जो गह होता है वो भाव में और कर्ता भिन्न कारक में होता है ठीक है यहाँ तक अभी मैं एक बात जो बात चलाई थी कि तिंगंत स्थलों में जब भाव में प्रत्यय आता है केवल आकर्मक धातुओं से आता है पर कृदंत स्थल में जब प्रत्यय आते हैं तो सकर्मक अकर्मक दोनों से सभी धातुओं से भाव में प्रत्यय हो जाते हैं हाँ। से आते तो, जा तो, तो कर्ता मिलेगा हाँ जैसे शयन है तो देवदत्त शयनम देवदत्कर्तृक शयनम ऐसा बनेगा देवदत्त क्रीडनम देवदत्कर्तृक क्रीडनम ऐसा बनेगा कर्ता में ष्ठी हो रही है। दवदत्त शयन में कर्ता में ष्ठी हो रही है। देवदत्त क्रीडन कर्ता में ष्ठी हो रही है। देदत् हसन कर्ता में षष्ठी हो रही है। रि देदत् कर्ता में षष्ठी हो रिये देदत्त मरण देवदत्त जीवन जीवित दवदत्त लज्जन द्वदत्त वर्धन सारियकर्मक धातु में कर्ता में षष्ठी हो रि कर्म भाव में आने के बाद भी कर्म मिल जाता है जैसे तिंगंत स्थल में भाव में प्रत्यय आ गया तो वहाँ कर्म मिलेगा ही नहीं करता करता मिलेगा तिंग स्थल में भाव में प्रत्यय अकर्मक धातु से आता है कृत स्थल में भाव में जो घयादि प्रत्यय होते हैं वो सभी धातुओं से हो जाते हैं सकर्मक का कर्मक से भाव में घयादि प्रत्यय होते हैं तो करता में सृष्टि कर्म में होते हैं तो कर्म में सृष्टि हो जाएगी भाव में घयादि प्रत्यय किसी भी धातु से हो सकते हैं तिंग प्रत्यय हमेशा अकर्मक धातुओं से ही आता है सकर्मक धातु से तिंग प्रत्यय नहीं आता है लेकिन कृत प्रत्यय सब धातुओं से भाव में आ सकता है तो भाव में जब कृत प्रत्यय आता है तो सकर्मक धातुओं से कर्म में सृष्टि हो जाएगी अकर्मक धातुओं से कर्ता में सृष्टि हो जाएगी ठीक है कोई ऐसी स्थिति भी, भी बनती है कृदंत स्थल में क्या कि जहां कर्ता और कर्म दोनों प्राप्त हूँ ऐसी भी स्थिति होती है जैसे आश्चर्य गवाम दोहो अगोपालकेन यहाँ दोह जो है दूध धातु से घ प्रत्यय आया है कृत प्रत्यय और यहाँ अगोपालक भी है अगोपालक भी है और गो, गो भी है तो आश्चर्य गवाम दोह अगोपालकेन यहाँ पर गवाम में षठी हो रही है और अगोपालक में तृतीय हो रही है वह प्राप्त कर्मणि जहाँ दोनों इकट्ठे हो जाए कर्ता और कर्म तो कर्तिकर्मणों कृति सूत्र तो कह रहा था कि कृत प्रत्यक योग में कर्ता में और कर्म में ष्टी होती है वह प्राप्त कर्मणि ने कहा कि यहां ऐसी स्थिति हो जहाँ दोनों प्राप्त हो तो वहां पर केवल कर्म में ही ष्ठी होती है कर्ता में फिर यथा प्राप्त तृतीय होगी कर्तिकर्ण तृतीय तो ये अभीत अभी को आप समझ लेंगे तो ये तीसरा पात्र समझ में आएगा जब अभित का चित्र पूरा स्पष्ट होगा और ये ज्यादा कठिन नहीं है यह पकड़ना होता है कि ये प्रत्येक किस कारक में ला रहे हैं उसके आधार पर अभीत अनभीत चलता है तिंग प्रत्येक इस कारक में आ रहा है कृत प्रत्यक किस कारक में आ रहा है जिस कारक में आएगा वो अभीत हो जाएगा बाकी अनभीत हो जाएगा तिंगंत स्थलों में सकर्मक धातु से भाव में नहीं होता और तिंगंत स्थल में अकर्मक धातु से कर्म्य नहीं होता ये बात तो उस सूत्र में ही क्या रखी है ना लाहकर्मी चाहे भावीचा कर्म के भी सकर्मक धातु से कर्म में कर्ता में होता है अकर्मक धातु से भाव में और कर्ता में होता है तो उल्टा कर दिया मैंने मतलब सकर्मक से भाव में नहीं होता अकर्मक से कर्म में नहीं होता ये तिघंत है कृदंत स्थल में तो किसी भी धातु से कृदंत स्थल में किसी भी धातु से प्राप्त होना चाहिए विधान होना चाहिए फिर कर्ता कर्म भाव किसी में भी हो सकता है तो कृत प्रत्यय जब भाव में होगा तभी तो कर्ता कर्म दोनों में प्राप्ति होगी अनभीत होने के कारण <ग्णीगी> और मान लीजिए कृत प्रत्यय हो ही कर्ता में रहा है तो कर्ता में ष्ठी थोड़ी होगी फिर अभी ते, ते प्रथमा कृत प्रत्यय हो ही कर्म में रहा है तो कर्म में थोड़ी षष्ठी पाएगी का अभी ते प्रथमा कृत प्रत्यय यदि कर्म में हो रहा है तो कर्ता में ष्ठी हो जाती है कर्म में हो तो कर्ता में ष्टी हो सकती है अकर्मक धातु हो और भाव में प्रत्यय लाए शयन है भाव में प्रत्यय आया कर्म क्या बनेगा कर्ता बनेगा देवदत्त देवदत्तकर्तृक शयन देवदत्त शयनम का अर्थ है देवदत्त कर्तृक शयन जैसे हम कहेंगे ओदन से पाक है तो हम यू कहेंगे ओदन कर्मक पाक ओदन कर्म है जिसका ऐसा पचन क्रिया औदन कर्म है जिसका ऐसी पाक क्रिया तो अब हम यहाँ देख रहे थे कि लुंग लकार लकमी से भावी चा कर्म के कर्ता में आया और कर्ता में आने से कर्ता में ये आ गया तो इसके आगे सारे स्टेप अष्टादश प्रत्युत्पत्ति लश्मी पदम तंगाना उदम पद विभाग फिर एक पद नियम पुरुष विभाग पुरुष नियम वचन विभाग वचन नियम आ गया से, से, लकार गया से से है संबंधीकार का लोप बच चली लूंगी लूंग परे हो तो धातु से चली हो जाता है चिले लुंग लकार परे हो तो चली के स्थान में शिच हो जाता है ठीक है ये तय प्रक्ते तंग से उत्तर अप्रिक्त, को आगम होता है ये अप्रिक्त है। सीजन तंग से उत्तर जो अप्रिक्त अप्रिक्त एकाल प्रत्यय एकाल प्रत्यय को अप्रिक्त कहते हैं और ये सारधातुक भी है किससे है सारधातु हाँ तो इसको ईट आगम कहां पर बिठाएं आद्यंतो टो आदि में और कित अंत में ईट बैठ गया धातु धातु धातु धातु धातु का शेड शेषा क्यों धातु का शेड वाला दे प्राप्ति है वलादी धातु को ईटागम होता है तो यहाँ धातु का शेड बला दे वादी धातु को इटागम एकाच इत उपदेश अनुदाता एकाच उपदेश का क्या अर्थ है यहाँ पर एकाद उपदेश में जो बीच में उपदेश पद पढ़ा हुआ है ना वो दोनों की तरफ जुड़ रहा है उपदेश में एकाद और उपदेश में अनुदात धातु से पितागम, पितागम, पितागम, पितागम, नहीं, नहीं होता नहीं हुआ अभी ये इसकी अंग संज्ञा है यस्मात प्रत्यविधि अंगाधिकार मेंसमी प्रदेश परसमीपद है और सिच भी है सिमी पद में सिच परे हो तो सिर्ग को वृद्धि होती है सिची वृद्धि में कैसे हुआ कौन से से सूत्र आ रही है जरा अष्टादी दे, देख कर बताओ इगंत अंग को वृद्धि होती है ऐसा अर्थ कर रहे हैं ना कौन सा सूत्र है इतनी दूर से चली जाएगा नियम सूत्र है, हाँ जी गुण नियम है। परिभाशा परिभाशा परिभाशा शुत्रे। परिभाशा शुत्रे। एक नियम सूत्र परिभाषा और एक पर ही होगी। हम्म भाई? परिभाषा सूत्र और इसलिए परिभाषा जो होते हैं वो जहा उसका वो लिंग देखा दे दिखाई दे चिन्ह जिसका उसका परिभाषा का कोई चिन्ह हमको मिले तो वहीं पर वो अपना कार्य करने लग जाती है एको गुण वृद्धि परिभाषा का लिंग क्या है श्रद्धुणव परिभाषा का लिंग क्या है पूछे तो लिंग मानी चिन्ह क्या चिन्ह है एको गुण वृद्धि जो परिभाषा है इसका लिंग क्या है गुणवृद्धि लिंग है तो जहां भी गुण लिंग या वृद्धि लिंग दिखाई दे अष्टाध्यायी में वहां इका पद उपस्थित हो जाता है सिजिवृद्धि परसमीपदेशों में भी ये वृद्धि लिंग दिखाई दे रहा है तो ये परिभाषा उपस्थित हो जाएगी तो ये परिभाषा तद्धित स्वचामादे सूत्र में भी पहुँचेगी क्या कोकृद्धि परिभाषा वृद्धि लिंग तो वहाँ भी दिखाई दे रहा है बताओ भाई आप बताओ आपको पूछ रहा हूँ हाँ जैसे स्थिति वृद्धि पर सिम्पात उसमें वृद्धि लिंग देखा तो ईका परिभाषा उपस्थित हो गई ऐसे ही दूसरी बात पूछ रहा हूं स्थित्थेस्व चामादेया कीतिच जो सूत्र है उनमें भी वृद्धि लिंग तो दिखाई दे रहा है तो क्या ईका परिभाषा वहां पहुंच जाएगी नहीं, क्यों नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। उसमें तो बोल दिया ना अचामाद आदि आदि को तो तो तो हाँ? पहले कह दिया ना वहां पर बात आगे नहीं क्यों भाई उसमें तो निर्धारित कर जरूर जहाँ ये नहीं कहा गया ना कि इसको वृद्धि हो वहां पे ये उपस्थित होगी हाँ जहाँ पर, पर... निर्णय नहीं है जहा पर अनियम उपस्थित हो रहा है किसको करें वहां पर नियम करेगी परिभाषा अनियम में नियम कारिणी परिभाषा होती लिंगवती परिभाषा होती परिभाषा लिंग वाली भी होती है और अनियम में नियम करती है